श्रीमद्भगवद्गी भाष्य अध्याय भगवान वाच श्रीभगवान्वाच श्रीभगवान्बोली कालोस्मी लोकक्षय कृत्न सामहर्तमेह प्रवृत्ता ऋते न भविष्य सर्वे जे विता अस्मि लोकक्षयकृत करोति इति लोकाना क्षय कौती लोकक्षय प्रविद वृद्धि गर्थम प्रविध तत्णु संघर्तुं संघर्त अस्मिन् काले प्रवित्तः प्रवृत्ता ऋते अना ता त्वा न भविष्य भीस्मद्रोणकर्ण प्रभृत सर्वे येभ्य तव आशंका ये अवस्थिता प्रत्येकेशु अनेकम अनेकम प्रति प्रत्येनिकेशु प्रतिपक्ष भूतेशु अनिकु योधा, योधा मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ मैं जिसलिए बढ़ा हूँ वह सुन इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ इससे तेरे बिना भी अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी ये सब द्रोण और कर्ण प्रभृतिर योद्धा लोग जिनसे मुझे तुझे आशंका हो रही है एवं जो प्रतिपक्षियों की प्रत्येक सेना में अलग अलग डटे हुए हैं नहीं रहेंगे यस्माद् एवं क्योंकि ऐसा है तस्मा तम उत्तिष्टल यशोलभस्व जित्वा, जित्वा शत्रुभुक्ष समृद्धम मय वैसे निहता पूर्व निमित्तमात्र सभ्यसाचि तस्माष भीष्म्रोण प्रभृत अतिरथा अजेया दे अभी अर्जुन निता यशो लेवल पुण्यप्य जि शत्रु दुर्योधन प्रभृति भुक्व राज्यम समृद्धम असपत्नम अकंठकम इसलिए तू खड़ा हो और देवों से भी न जीते जाने वाले भीष्म द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया ऐसे निर्मल यश को लाभ कर ऐसा यश पुण्यों से ही मिल सकता है दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीतकर समृद्ध संपन्न सम्पन्न निष्कटक राज्य भोग मया मैते निता निश्चयन हता प्राण वियोजिता पूर्व निमित्तमात्र हे सभ्यसाचि सभ्यन वान अस्तेन शरा शराेपा सभ्यसाची उच्यते अर्जुन ये सब सूरवीर मेरे द्वारा निस्संदेह पहले ही मारे हुए हैं अर्थात प्राण विहीन किए हुए हैं हे सभ्यसाचिन तू केवल निमित्त मात्र बन जा बाएँ हाथ से भी बाढ़ चलाने का अभ्यास होने की कारण अर्जुन सब सभ्यसाची कहलाता है द्रोणम च चिस्व च जयद्रथम चर्ण तथान्यान पी योधवीरान् मया हता जिम्यशेषा युद्धेता सिरले सपत्ना द्रोणम च येशु येशु योदेश अर्जुनस्य आशंका तान तापदिशति भगवान मया हतान द्रोण आदि जिन जिन सुरवीरों से अर्जुन को आशंका थी जिनके कारण पराजय होने का डर था उन उनका नाम लेकर भगवान कहते हैं कि तू मुझसे मारे हुओ को मार इत्यादि तत्र द्रोण तावत् भीष्म आशंका कारण द्रोणों धनुर्वेदाचार्यो दिव्यास्त्रसंपन्न आत्मन च विशेषतो गुरुहु गुरु गरिष्ठो भी स्वच्छ मृत्यु दिव्यास्त्रसंपन्न च परशुराण द्वंदयुद्ध अगमद न पराजितः उनमें से द्रोण और भीष्म से भय होने के कारण प्रसिद्ध ही है क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेद के आचार्य दिव्य अस्त्रों से युक्त और विशेष रूप से अपने सर्वोत्तम गुरु हैं तथा भीष्म सबसे बड़े स्वेच्छा मृत्यु और लिब्य अस्त्रों से संपन्न हैं जो कि परशुराम जी के साथ द्वंद युद्ध करने पर भी उनसे पराजित नहीं हुए तथा जयद्रथो यस पिता तप चरति मम पुत्र से शिरो भूमौ पात यह तस् अपि वैसा पतिष्यति जयद्रथ भी जिसका पिता इस उद्देश्य से तप कर रहा है कि जो कोई मेरे पुत्र का सिर भूमि पर गिरावेगा उसका भी सिर गिर जाएगा कर्ण अभी वासवदत्तया शक्तया तो अमोघया संपन्न सूर्यपुत्र कालीनो यत अतः तन्नाम एव निर्देश कर्ण भी बड़ा सूरवीर है क्योंकि वह इंद्र द्वारा दी हुई अमोघ शक्ति से युक्त है और कन्या से जन्मा हुआ सूर्य का पुत्र है इसलिए उसके नाम का भी निर्देश किया गया है मैं हताम जही निमित्तमण नथिष्ठा तेभ्यो भयम माँ युद्धस्व युद्धस्वेतासी दुर्योधन प्रभतिन ऋणे युद्धे अभिप्राय यह कि द्रोण भीष्म और कर्ण तथा अन्यान्य सूर्यवीर योद्धा जो कि मेरे द्वारा मारे हुए हैं उनको तो निमित्त मात्र से मार उनसे भय मत कर तू संग्राम में दुर्योधनानी शत्रुओं को जीतेगा संजय वास संजय बोले ए त्रुवा वचनम केशवस्ताजलिर्वेपमारीटी नमस्कृत भूय ये वाह कृष्ण सगद्गदीत भीत प्रणम्या एकतुवा वचन केशव से पूर्वोत्त क्षणमान कंपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनः एव आह उक्तवान् कृष्ण सगदगदम केशव के इन उपर्युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन कापते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर कृष्ण से इस प्रकार गदगद बाड़ी से बोले नेत्रत्वे तेन भयाविष्ट दुखाघाताविष्ट चर्षोद्भवाद अस्त्रपूर्णनेतृ्लेषमा कंठावरोधाच अटवर्त सगद्गद आह वचनम आहई वचनक्रियाणमेतभ पुनः पुनः भयाविष्टचेता संप्रणम्य प्रणी भूत्वा आह इति व्यवहित न जब दुख प्राप्त होने के कारण भयभीत पुरुष के और हसोत्पत्ति के कारण युक्त पुरुष के नेत्र आँसुओं से परिपूर्ण हो जाते हैं और कंठ कफ से रुक जाता है उस समय जो वाणी में अपटुता और शब्द में मंदता हो जाती है उसका नाम गदगद है जो उससे युक्त थे ऐसे वचन बोले यहाँ रूप क्रिया का विशेषण है इस प्रकार भयभीत भय से बारंबार विह्वल चित्त हुए प्रणाम करके अत्यंत नम्र होकर बोले अत्र अवसरे संजय वचन साभिप्राय कथम द्रोणादिषु अर्जुन नहतेषु अजेयसु चतुर्षु निराश्रयो। दुर्योधनो निहत एव जयम प्रति निराशा संसंधिम कैसे ततः शांति उभा भविष्य तदपी न अश्रौसि धृतराष्ट्रो भवितवशात यहाँ पर संजय के वचन इस गुण अभिप्राय से भरे हुए हैं कि द्रोणादि चार अजय सूरवीरों का अर्जुन के द्वारा नाश हो जाने पर आश्रय रहित दुर्योधन तो मरा हुआ ही है ऐसा मानकर विजय से निराश हुआ धृतराष्ट्र संधि कर लेगा और उससे दोनों पक्ष वालों की शांति हो जाएगी परंतु भाभी के वश में होकर धृतराष्ट्र ने ऐसे वचन भी नहीं सुने अर्जुन वाच अर्जुन बोले स्थान प्रकृत्या जगत प्रहिष्यनुरजते रक्षाशीता दिशो द्रवंति सर्व नप्य सिद्धसा स्थने युक्त कि तव प्रकृतिया तन्मात्मकर्तन श्रुतेन हे ऋषि प्रहिष्यति यदगिश्यतिहस उपैति स्थाने तुग्त य उचित ही है वह क्या कि हे ऋषि के आपकी कीर्ति से अर्थात आपकी महिमा का कीर्तन और श्रवण करने से जो जगत हर्षित हो रहा है सो उचित ही है अथवा विषय विशे विशेषण स्थाने इति युक्तों हर्षादि विषयों भगवान यत ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत इति, अथवा स्थाने यह शब्द विषय विशे का विशेषण भी समझा जा सकता है भगवान हर्ष आदि के विषय है यह मानना भी ठीक ही है क्योंकि ईश्वर सबका आत्मा और सब भूतों का स्रोत है तथा अनुरज्य अनुराग च विषये इति विषय व्याख्ये किसीता भीतानि, दिशो द्रवं गच्छन्ति, तथा स्थाने विषये, सर्वे नमस्यमस्कुँति चिद्धसघा सिद्धा समुदाय कपिलादी नाम तत्च स्थानें ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि जगत जो भगवान में अनुराग प्रेम करता है यह उसका अनुराग करना उचित विषय में ही है तथा राक्षसगण भय से युक्त हुए सब दिशाओं में भाग रहे हैं यह भी ठीक ठिकाने की ही बात है एवं समस्त कपिलादि सिद्धों के समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं यह भी उचित विषय में ही है भगवतो हर्षादि विषयत्व हेतु दर्शयति। भगवान हर्षादि भावों के योग्य स्थान किस प्रकार है इसमें कारण दिखाते हैं